अमृत लीला कथा का हम निरंतर पान कर रहे हैं और अब हमारे सामने धर्म और सांप्रदायिक सोच के स्तर का भेद स्पष्ट हो रहा है धर्म उत्पत्ति को जानना उत्पत्ति उत्पत्तिदाता को पहचानना अपने से जुड़ना अपने को जानना और इन जीवन के क्षणों को जिनका कोई मूल्य नहीं हो सकता अमूल्य है जो अनमोल है उन क्षणों को व्यर्थ में बर्बाद नहीं करता ना अपने ना और के सदा जीवन के क्षणों का मूल्य करना और जो ऐसा नहीं कर पाते हैं वो कभी धर्म की राह नहीं पाते हैं इसे वेद स्पष्ट करते जा रहे हैं के बाहर की सतई पूजा पाठ मुझे प्रेरित करने के लिए है कि भीतर चल लेकिन भीतर ही ना गया जो तो पूजा पाठ का मतलब भी क्या रह गया पुराने जमाने में अभी भी जब सेना चलती है लड़ने के लिए तो उसके साथ आर्मी बैंड जाता है ये बैंड बाजे वाले लड़ते नहीं हैं तो फिर ये क्यों जाते हैं साथ में बताओ मुझे जोश दिलाने के लिए कि जिससे सेनाएं जोश के साथ लड़ें तो बाहर के भजन कीर्तन पूजा पाठ जब तक बैंड पार्टी है वो ये सैनिकों की तरह लड़ते नहीं हैं खाली जोश दिलाते हैं लड़ना सैनिक को होता है और जीव यहां सैनिक है उसे हर असत्य और अज्ञान को मारना है जीवन एक महासंग्राम है महाभारत है आपने कहा हमने तो बैंड बजा लिए भजन गाए ना भजन से कीर्तन से जब तप से व्रत से तुम्हें अपने को आंदोलित करना था कि चल गोविंद के धाम और वो है घटघटवासी तेरे घट में है विराजता जा भीतर मिल उससे वो हमने कभी नहीं किया क्योंकि संप्रदायों ने कभी हमको ये दिशा ही नहीं दी वो खाली हमको बैंड पार्टी बनाते रहे जीवन संग्राम को लड़ना कभी सिखाते नहीं है ज्यादा जोर मारते हैं तो कहते हैं वहां जाके भीख मांगो कटोरा पकड़ के दाता ये दे दे दाता वो दे दे पुत्र हैं दाता के और मांगते हैं भीख ये कोई स्तर नहीं है ये कोई स्तर नहीं, नहीं है हम तो अपने पिता को लज्जित कर रहे हैं और हमारे सबका एक ही पिता है परम पिता परमेश्वर क्योंकि मां को उंगली बनानी नहीं आई बाप अंगूठा बनाना नहीं जानता बेटा बेटी किसने बनाए है बनाता मात्र वही है तो हम सब उसी की तो संतान है तो हम बैंड पार्टी नहीं हो सकते भजन कीर्तन बैंड से आंदोलित हो सकते हैं साहस ले सकते बट वी आर वॉरियर्स ऑफ लाइफ हम महाभारत के पात्र हैं जैसा कि आपको पीछे महाभारत कथा में आगे फिर आएगी तो आप जानेंगे कि दस इंद्रियों के अर्जन माने कलेक्शन दस इंद्रियों के अर्जन से अर्जित कलेक्टेड अपान जो इंटेलेक्ट है जो जीव की बुद्धि है ये अर्जुन है और जीव का धर्म भाव ही युधिष्ठिर है संकल्प शक्ति थीम है ज्ञान नकुल और भक्ति सहदीप है पांच तत्व से बना ये शरीर पांडु ही रथ है आत्मा श्री कृष्ण सारथी है और जीवन का महासमर महाभारत है हम गुरुओं के यहाँ जाकर के सतही सोच में फंसे रहे और कभी भी अपना क्रिटिकल एनालिसिस करना नहीं सीखा कभी अपनी आत्मा में आकर हम अपने कुछ हमने जानना नहीं चाहा और यह जोर मारा तो बैंड पार्टी बन गए भजन गाए स्वामी जी सत्संग कराए मैंने कहा क्या सत कौन सा सत था जिसका शंकर आये हो भजन गाय हो हाँ फिल्मी नहीं थे भगवान की तरफ थे लेकिन वो भगवान कौन कहा है वो तो तुम्हें पता नहीं वो तो भीतर था और तक तुम कभी गए नहीं और पिछले रविवार को हमने जाना कि मेरा मुझ तक आने का रास्ता मूर्ति से है जिसने मूरत को अपने अंतर आत्मा का रूप न दिया जो उस पर न्यौछावर नहीं हुआ और क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी चाहत होती है इसीलिए सनातन धर्म में तैतीस करोड़ देवी देवता है जो रूप तेरे मन भाई तू ले ले आत्मा वही रूप ले लेगी तेरी और तेरा तो इससे मिलन हो जाएगा तो सबसे पहले भक्ति में हम मूर्ति को अर्पित होते हैं उनको अपना आराध्य बनाते हैं अपने प्राणों को उनमें प्रतिष्ठित करते हैं कि ये मेरे सर्वस्व है ये मेरे सब कुछ है फिर प्राणों सहित उस मूर्ति को अपने भीतर ले आते हैं अपनी अंतर आत्मा में क्योंकि भगवान तो आत्मा होकर घट घट वासी हैं हम सब में बैठे हैं तो वो मूरत लेकर मैं जब भीतर आया तो मेरी आत्मा का मूर्ति ही रूप हो गया और मूर्ति के साथ ही मुझे भीतर जाने का द्वार मिल गया और इस प्रकार मैं अपनी आत्मा में बैठा तो वेद खुलने लगे और उन्होंने मेरे मार्ग को और अधिक प्रकाशित प्रशस्त रोशन और ज्योतिर्मय बनाना शुरू कर दिया आज की ऋचा खोल ले क्या कह रहे हैं आ यु यु सन अनवधस सीनाम नाम क्षितो नृषायु वृषायुधो वृषायुधो न बद्रो निरष्टा प्रवत आयन ये आज की ऋचा है छठी ऋचा है तीसरे सूक्त की है और हमारे ऋषि हैं हिरण्य स्तूप आंगी जो ज्योतियों के स्तंभ है पर्वत है जो दहकता हुआ ज्योतिर्मय पर्वत है आंगिरस और जो हमारे अंग अंग में रस बनकर ज्योति रस पर्वत का विराजते हैं वो ऋषि हैं जो हमें वेद पढ़ा रहे हैं ये चौथे ऋषि हैं ऋग्वेद प्रथम मंडल तो युयुष कहते हैं द्वंद की चाहना वाले लड़ने वाले योद्धा योधा श्रीमद् भगवद गीता के पहले ही श्लोक में हम कहते हैं है ना संवेदा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र युयोत्सवा तो वहां पर भी आपने पढ़ा है तो माने योद्धा द्वंद करने वाले युष जो द्वंद्व जिनके साथ लड़ा नहीं जा सकता तथा जिनकी में लड़ने का भाव ही नहीं होता दोनों अर्थों में। आ क्योंकि वहां बोर्ड पर पूरे तो नहीं लिख सकता ना तो इसलिए दोनों अर्थों में अब आप नोट करते करतेयुष जिससे कोई लड़ नहीं सकता जिसे कोई द्वंद्व के लिए ललकार नहीं सकता तथा जो युद्ध आदि की ओर प्रवृत्ति ही नहीं होता अनवध्य जिसका वध नहीं किया जा सकता इसे कोई मार नहीं सकता तथा जो अपने में हिंसक प्रवृत्तियों को आने नहीं देता दोनों अर्थों में से नाम अयातंत्र जिसके नाम में डूबा रहता है संपूर्ण सचराचर और जिसके नाम उपभते हैं संपूर्ण जीव सचराचर आवागमन में जन्म जन्म में क्षितय यांत का ता हलंत हो जाएगा तो अक्षितीय शब्द हो जाएगा लेकिन यहाँ दोनों अर्थों में लेंगे अक्षितीय जो अक्षत है जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता जो अजर अमर अविनाशी है और क्षितियों दिशाओं में गूंजती हैं, जिसके नाम ध्यान से नव और जो नित्य नूतन ज्योतियों को प्रकट करता है हमारे जीवन में ज्योतिर्वैक्षणों को लाता है और क्षितिजों पर भी क्षितिश से क्षितिज तक नव गुआहा नव माने नूतन गुआहा ग्वालियो भी कहते हैं ग्वाह गाय को भी कहते हैं और गाय सुपन्न संपूर्ण सचराचर को भी कहते हैं कि जिसके यज्ञों से नव गुवाहा नित्य नूतन सृष्टि प्रकट होती है उसकी बूंदे धरती में जाती हैं, नई कोपलें ज्योतिर मै चारों तरफ हरित क्रांति के रूप में जगमगाने लगती हैं, नव गुवाहा उन गायों के बछड़े होते हैं नव और बछड़ों से हम भी तो उत्पन्न होते हैं नव जैसा कि आपको बताया कि धरती पर जीवन खुलाने के लिए हमने निशेचित धूणों को गौओं के गर्भ में स्थापित करके और उन्हें शीत निद्रा में देवयानों के द्वारा धरती पर उतारा था और तभी मनुष्य की उत्पत्ति इस धरती पर संभव हुई थी यहाँ तक कि भगवान श्री राम के पूर्वज महाराज रघु भी नंदनी गाय से ही उत्पन्न हुए थे और उन्हीं से रघुवंश चला है तो शब्द इन शब्दों का प्रयोग आपको बारंबार मिलेगा और जब गाय के दूध से घी से मक्खन से आपका शरीर बना है तो आप बछड़े नहीं हैं तो फिर क्या है जिससे आपके शरीर का एक कोश बना है और आज उस मां को आप नहीं पहचानते जो पीढ़ियों की मां है आज हमारे मन में वो खाली एक दूध इंडस्ट्री है दूध नहीं देती तो बेची आओ मां को बेचते हो कह दूं तो बुरा लग जाएगा लेकिन तुम्हारा शरीर का कौन सा हिस्सा जो उसके दूध से मक्खन से घी से नहीं बना और उसका अनादर तो परमेश्वर की सत्ता का अनादर है इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है इस ऋचा में वो कह रहा है कि अयो जिसे युद्ध में ललकारा ना जा सके और जिसके सामने जाते ही युद्ध की भावना ही समाप्त हो जाए कोई द्वंद की किसी से इच्छा ना रहे अर्पित हो जाऊंगा अनवधस जो अजर अमर है और जिसमें व्याप्त होकर अमर हो सकते हैं हम सब दोनों अर्थों में लेते चले से नाम अयात यंत जिसके नाम ध्यान से ही बारंबार जन्म और आवागमन है संभव क्योंकि वो आत्मा साथ नहीं तो तेरे पास न जन्म है न योनि है न जीवन का क्षण है प्रीतावस्था है क्षिति न जो क्षितिज से क्षितिज तक संपूर्ण सचराचर को पौधों की भांति बछड़ों की भांति शिशुओं की भांति जन्मता है निरंतर आकाशों और ग्रहों को का जन्मदाता है जो वृषा युधो वृषा युधो ग्रीष्म ने बैल भी होता है लेकिन यहां वर्खा से अर्थ है वृष्टि से है वृषा युद्ध बरसती, उन बूंदों में कड़कते हुए बादलों की महान कड़क में बिजलियों की कौंदती चमक में ना जो नहीं होता विचलित बद रहे और नहीं बहरा हो जाता है भी नहीं करता इन विषयों का वासनाओं का चारों ओर बरसती मायाओं का और जो निरंतर आत्म यज्ञ में रहता है स्थित प्रवत और जिसकी प्रव, जो सदा प्रवृत्त होता जो झुकता है अभी सम्मुख होता है व्याप्त हो जाता है डूब जाता है इंद्र आत्म अग्नियों के यज्ञ में चित जिसका मन भी वहीं जाकर भस्म होता है जो उसी में स्थापित हो जाता है आयन आकर वही पाता है अमर आत्मा से रूप अमर ऋषि ने हमें फिर चेताया है कि स्वामी जी इतनी पूजा कराए इतने पाठ कराए इतने व्रत कराए कहा सेना के साथ ढोल बजाने वाले हां बैंड वाले ही तो थे तुम ढोल और बैंड बजाने वाली लड़ाइयां लड़ते नहीं है तुमने मेरे जीवन का कोई संग्राम ही नहीं लड़ा तो विजय जैसा मोक्ष की जैसी विजय की तुम कल्पना क्यों करते हो क्योंकि सेनाओं के साथ जाने वाली बैंड पार्टी बैंड बजाती है फौजियों को उत्साहित करने के लिए कि वो योद्धा जंग के लड़े लेकिन ये स्वयं नहीं लड़ते तो ये ना हारते हैं ना जीतते हैं और तुम खाली बैंड बजाते रहे कि ये पूजा कराया ये भजन गाया ये कीर्तन कर दिया धोखा किसे दे रहे थे तुम तुम योद्धा नहीं थे तो तुम में हार और जीत की कल्पना क्यों है कि बैकुंठ मिल जाए यह तो विजय की बात है योद्धा जीते तो बैकुंठ पाए तुम तो योद्धा ही नहीं थे बैंड मास्टर थे योद्धा होगा वो जो आत्मा ही की तरह किसी भी द्वंद से आयुष रहित होगा निर्द्वंद होगा जो नारायण ना आप जानो जिसने जो कहा जिसने जो किया गोविंद आप जानो आप मुझ में भी हो आप उसमें भी हो न मैं लेता बदला न मैं करता कोई भी अपराध प्रभु मैं निर्द्वंद आप ही में रहूंगा आ यू यू आपसे जुड़ा रहूंगा वो जो गाली दे गया जो अपमान कर गया जो हत्या कर के लिए बढ़ाया आगे मैं उसकी भी हत्या नहीं करूंगा अनबधा से उसने मेरी हत्या चाहिए है मैं नहीं चाहूंगा ऐसा ऐसे ऐसा मुझे आपको पाना है मुझे भटकना नहीं है कबेरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास खरेंगे सो भरेंगे तू क्यों भयो उदास कर राम की आस पापी तू तो पाप ही खोजेगा कपटी कपट के बिना रह नहीं सकता कुटिल में कुटिलता ना हो तो उसको अगली सांस उसकी बेकार चली जाएगी तू भक्ति की राह पर है सब में उसका भाव कर और उसी के चरणों को सदा की भांति अर्पित रहे आ यू यू सन अनवाधास्य से नाम अयात जन्म दर जन्म बीते राहें बढ़ती घटती बढ़ती रहे तू तो उसके नाम में उसके रूप में उसके रस में तू तो उसी के साथ पगा रहे क्योंकि कोई भी आवागमन जीवन का अगला क्षण उस आत्मा के बिना किसी को संभव नहीं पूर्व के प्रवचन में आपको अपने एक भक्त की बात बताई थी बड़ा इंटेलिजेंट था वो और वो हमेशा यही कहता था स्वामी जी पैसा होए सुविधाएं होए तो मौज मस्ती की जाए भौगाधिकों भो, की वृद्धि होनी चाहिए पैसा भोगेंगे है ना आप दया कृपा करो कि और पैसा आए और पैसा आए बटोरता रहा दोनों हाथों से और एक दिन वो मर गया एक दिन वो मर गया मैं उसके पास गया मैंने कहा इतने सारा पैसा रखा है सारे भोगाधिक सुविधाएं रखी हैं है? फिर तू मर क्यों गया कहता यही तो समझ में नहीं आ रहा मैंने भोग तो तू रहा था भोगत कैसे हो गया मर कैसे गया तू तु? तुझे कौन भोग गया मिस्टर भोगचंद, तू मर क्यों गया? ढेर सारा पैसा इतने सारे बैंक बैलेंस सारी घूस पच्च की कमाई और जो जो मिले चार भाई उसकी भी तूने ने गंज उड़ाई सारा लिया बटोर अब किसके लिए रहा है छोड़ जा रहा है तू तो तू मर क्यों गया कल नहीं समझ में नहीं आया मैंने बहुत मोटी अकल थी तेरी। बनता था बहुत सियाना अब बहुत मोटी अकल थी तेरी अरे पगले उम्र को भोग रहा था और जब भोग गया था तो मर गया था तूने न पैसा कभी भोगा है न सुख सुविधाएं कभी भोगी हैं अरे मूर्ख उमर भोगी है जीवन के क्षण भोगे हैं विधाता को भोगा है और जब विधाता भी थक गया था तुझसे उसने कहा बस अब और नहीं तो तू मर गया कि मैं हर सांस तुझे देता रहा और तू सुधर के न दिया तो ये जन्म तो जन्म अगले भी नहीं है अब संभव प्रीत प्रेत योनिया हैं, भटकते तड़पते रहना तो कहा से नाम अयातयंत जिसके नाम ध्यान से ही मिले थे आवागमन सारे कौन लाता तुझे इस मनुष्य की योनी में कौन उस बूढ़े की राख को और समाज के त्याज्य मल को पावन फलों और वनस्पतियों में लौटाता वो ना होता तो किसके लिए संभव था और कौन बन के शबरी का नाम तुझे एक एक सांस एक एक धड़कन देता और कौन है जो गुजाता दिशाओं को और क्षितिश क्षितिक तक नव गुआहा जो करता नए ग्रहों की वनस्पतियों की जीवधारियों की सुंदर बछड़ो की तुम्हारे बच्चों की जो करता है निरंतर सृष्टि चल वृषा युद्धो विषय वासनाएं सब गूंजते धड़कते बरसते रहें वासनाएं बरसती रहें विषय बादलों से गरजते रहें तृप्तियां चमकती रहे बिजलियों की तरह नकार दे आज सबको बद रहे हूं आज बहरा हो जा सुन के भी ना सुनता हुआ जान के भी ना जानता हुआ मीरा ने यूं ही नहीं गाया था मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई क्योंकि मिर्धर मीरा ने झांक लिया था और तेरे तो सारे बाहर थे हाँ, मेरे तो सिगरेट गिरदर गोपाल भीतर ना कोई भीतर से खोख हाँ। विश्वासनाओं को भोगता फिरा दू समाज का कलंक बन के जिया कौन सा सम्मान था पास हमारे कुत्ते को जब हड्डी मिल जाती है तो उसे चबाने लगता है कुत्ता हड्डी होती है सख्त सूखी उसमें तो कुछ होता ही नहीं उसका अपना जबड़ा फट जाता है चबाते वक्त और उसके जबड़े में खून रसने लगता है तो उसी को चूस चूस के मालूम क्या समझता है हड्डी में से रस पी रहा हूं ये तुम्हारी विषयांतताएं है घोड़े की खुजलाहट और तुमको लगा कि तुम तो बड़े समझदार तुम तो दुनिया तौल जाने क्या कर और वेद कह रहा है वृषा युद्धो ना विषयों और वासनाओं को उनकी चमक को उनकी गड़गड़ाहट को आज नकार दे बाहर से बहरा हो जो भीतर सुन पाए तो आत्मा की उस अमर गीत को निरष्ठा निरंतर स्थापित हो जा आत्मज्वालाओं में प्रव्रत वहीं झुकता जा अभी डूब जा उसमें इंद्र ब्रह्म अग्नियो में चितियंत, चित चित्त सहित मन सहित आयन आकर के आज तो तो पाएगा राह मिलेगी तुझे अमर की राह तब जानेगा कि धर्म क्या है सनातन क्या होता है इसमें और कहा मिलेगा उसमें कैसे पाएगा उसको ब्रह्म सूत्र खोलो आज का हाँ पच्चीसवां सूत्र है ये है ना अपने अध्याय का तो क्या कह रहे हैं हृद अपेक्षा हृदय प्रेक्ष तू हृदय में उसकी अपेक्षा कर न कि दुनिया भर में विषयों में तू चतुराई और समझदारी को खोज कहा हृदय हिर्द माने हृदय में हृदय का अर्थ यहां हार्ट नहीं होता है मैं एक थोड़ा सा इसको भी स्पष्ट कर दूं संस्कृत में हृदय शब्द का अर्थ होता है शरीर रूपी गुहा के भीतर लिख लो अर्थ हृदय माने शरीर रूपी गुहा के भीतर अब क्योंकि धड़कता यही है तो लगता यही ही इसी को हृदय कह देते हैं लेकिन हृदय हार्ट का ट्रांसलेशन नहीं है यह दिल का पर्यायवाची नहीं है और वैसे भी हार्ट भी दिल का पर्याय नहीं है कहते नहीं बेदिल है ये चीज खाएंगे नहीं इससे बेदिल हो गए क्या बेहार्ट हो गए हुए तो यहां दिल मन के साथ जुड़ा है है ना तो शब्दों के लक्षार्थ प्रयोग होते हैं जरूरी नहीं कि वो शब्दार्थ ही हो है ना तो हृदय शब्द का अर्थ है देह रूपी गुफा के भीतर तो कहा हृदय अपेक्ष अपने से प्रभु को दूर मत कर अपने भीतर उसकी भावना कर उसको अपेक्षा कर उससे मिलने की बात कर उससे जुड़ तू तु तुमने में हृदय में ही अपेक्षा कर कि वो तो घट घट वासी है वो विराजता है हमें मनुष्य अधिकारात, मनुष्य अधिकारात् का संधि विच्छेद हुआ मनुष्य धन अधिकारात वे मानव उसको पाने का उससे मिलने का अधिकार तेरा केवल भीतर है फलाना तीर्थ कराए मनोरंजन करने जा रहे हैं पिकनिक की सूची है जरूर जाओ तीर्थ स्थानों पर ये मना नहीं करता लेकिन यदि भीतर नहीं पहुंच पाए हो तो वहां जाने का भी कोई मतलब नहीं रहेगा इसीलिए बचपन में ही आपके पूर्वजों के बचपन को हम गुरुकुल में वेद से धो देते थे तो उनका कहीं भी जाना सार्थक था आप तो वहां भी गंदगी करेंगे और गंदगी खोजेंगे हाँ कौन सी मौज मस्ती की जाए और जो भटक रहे हैं बाहर उन्हें बाहर ही जलना पड़ेगा विषयों में अपन चिता की लकड़ियों पर और जो जाएंगे भीतर उन्हें पित्र यान से नहीं देवयान से जाना होगा आत्म आत्मज्वालाओं से ज्योति बन स्वता ब्रह्मांड से ज्योति बनकर प्रकट हो जाएंगे शुक्ल कृष्णे गति हेते जगता शाश्वते मते एक आयाति है ना शुक्ल कृष्णे गति हेते जगता शाश्वते मते एक आया थी हाँ हाँ एक अनावृतिम एक आया ती अनावृतिम पुनः जन्म नहीं होना अन्य आवर्तते पुनः और दूसरे में बारंबार आवागमन को जाना होगा बारंबार आवागमन के लिए पित्र यान है वो पेड़ जिनके फलों से ये शरीर बने हैं तुम्हारे ये जलेंगे उन्हीं पेड़ों पर जो पित्र हैं करके कपाल क्रिया करने वाले के शरीर में वास करोगे पिशाच बनके के दसवें के ब्रह्म भोज के बाद तुम उस घर से दफा होगे गले जाओगे और तेरह पर्यंत छूट रहेगी बारह जन्मों के सूतक ओढ़ के पैदा हुए ये एक जन्म का एक दिन और सूतक में जाएगा पता नहीं किस दंभ से बाहर बैठे हो और भीतर झुकना नहीं चाहते और भीतर जलोगे तो अनंत की राह मिलेगी उस अमर के साथ आए थे उस अमर के साथ योग हो जाएगा आवागमन समाप्त हो जाएगा अमर अनंत की राह पाओगे तो ये क्या आया थी अन्य में अन्य आवर्तते पुनः यह हम श्रीमद् भगवद गीता में पढ़ गया है और उसी को यहां ये ऋषि कह रहा है ऋषा युदो ना अरे छोड़ो आयुष बाहर हर द्वंद्व में फंसे बैठे हो इससे बदला लेना है इसने ये क्यों किया उससे ये पाना है तो तू जाएगा कहां भीतर जो बाहर के छल कपट में झूठ में प्रपंच में फंसा बैठा है जिसने दंब नहीं छोड़े हैं वो भीतर झुकेगा कैसे और कोई समझाए तो मुझे बुरा लग जाए लेकिन इसके बिना वो भी तो नहीं है आपका और प्रकृति के नियम बहुत कड़े हैं इसे विधाता भी नहीं तोड़ सकते क्योंकि प्रकृति के नियमन है अकाट्य हैं इसीलिए उनको अमृत कहते हैं नित्य सत्य जो बदला नहीं जा सकता यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ ट्रूथ फॉर ऑल द टाइम्स टू कॉन यू कैन नॉट अल्टर इट तुम बदल नहीं सकते कि नहीं फलाने गुरु ने कहा तो ये कर लूंगा तो वो हो जाएगा मुझे नहीं।, नहीं पता कि उसका क्या होगा और तेरा तू कहां जाएगा ये सब बेकार की बातें है मैन मेड कानून नहीं चलते प्रभु का सत्य प्रकृति में प्रकट होता है जो सचराचर के नियमन है वही धर्म ग्रंथ है और वही सत्य है ये चारों वेदों ने सबकी माने था दीदो ने कहा हम तो भाषिक ग्रंथ है मूल पाठ तो सचराचर है और आपको पोथे वालों ने पढ़ा दिया और आप पढ़ गए बात कुछ कही थी अब बतंगड़ कुछ बना दिए आप भी खुश वो भी खुश चढ़ावे खूब चढ़ गए उसको ना कारण कि तुझे बाहर निर्द्वंद्व होना ही पड़ेगा और किसी की भावना की किसी की अनवधा से किसी की हत्या में तू अब नहीं रहेगा अहिंसा श्री राम अयात उसी के रूप में बसा हुआ उसका निमित्त बन के जिएगा कि नारायण मैं आपका निमित्त हूं जैसे रामलीला के मंच पर वो लड़का जो राम बना है वो अपने मन के डायलॉग नहीं बोल सकता उसे तो आपको ही बिंबित करना है नाटक में तो मेरा धर्म है प्रभु कि मैं अपने जीवन की हर राह में आपका निमित्त बन के आपका बिंब बन के राम भजने से राम पाता नहीं कोई राम जीने से राम बन जाता हर कोई याद रखो इस बात को मुझे तो राम के सदृश जीना है नाटक नहीं करना कि मन में कपट है इससे मिल जाए तो यूं कर लू उससे मिल जाए तो यूं कर लू न छोड़ू भगवान न छोड़ू कोई स्थान फिर भक्ति का स्वांग भी बर्डन ये नहीं चलेगा यह कदा भी नहीं चलेगा अपने पैरों में खुद कीलें गाड़ते हो और कहते हो कि स्वामी जी हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे ईश्वर की राह में ये खूटे निकाल जो गाड़े हैं तूने और ये दो दूना चार और चार दूना छब्बीस करना बंद कर दे जब तक मन में ये सारी बातें रहेंगी तो प्रभु कदा भी नहीं पा प्रभु पाने के लिए वो अतिशय निर्मल है तो तुझे अतिशय निर्मल होना ही पड़ेगा कपटी को राम नहीं मिलते गंभीर का कोई आराध्य नहीं होता तुम्हें अतिशय निर्मल होना ही पड़ेगा वो अतिशय निर्मल है वो परम पवित्र है तो तुम्हें भी वैसा ही बनना पड़ेगा तभी भेंट होगी उससे सारे दम्ब छोड़ और कहा जो क्षितिजों को नई नित्य नूतन सृष्टियों से वरद कर रहा है सचराचर से भर रहा है तुझे उसकी सदृश्य होना ही पड़ेगा तभी तू पाएगा उसको तू सोचे कि तू अपनी लेंट लेके जीता रहे और तुझे वो मिल जाए ये नामुमकिन है तुझे ऐठ की दीवारें तोड़नी ही पड़ेंगी और पुकारती रहेंगी विषय वासनाएं हा मान सम्मान के गरजते रहेंगे बादल तेरे यश के तुझे पागलाने के लिए हाँ तेरी तारीफ के पुल बनेंगे बहुत गड़गड़ाहट होगी कौंधे की बिजलियां बहुत सारी हां भाई इनकी चमक है नकार दे सबको बद रहे हो और सुनना बंद कर बाहर का जिससे भीतर सुन सके तू अपने अंतर की बात आज की रिचा है और यहाज का मंत्र है निरा निरंतर उसी में स्थित रहना है अब नहीं हटना है बाहर क्योंकि बाहर भी तो उसी का निमित्त है भीतर तो वो है ही है तो फिर उससे अलग होने की कभी सोचना भी मत महापातक लग जाएगा सब कुछ नष्ट हो जाए चित्त चित्त के मन के साथ उसी में डूबा रहे, आयन आकर जो पूछता है भक्ति क्या होती है तो वेद ने कहा भक्ति की सरस सलिल यही मनोहर धारा है इससे बाहर कोई भक्ति नहीं नाटक है आएँ भगवान वासुदेव की लीला कथा में चलें देखें कि नारायण की कथा का अमृत भी लेते चलें जैसा कि हमने बताया कि गुरुकुल में जब हम वेद पढ़ाते हैं बच्चों को तो इतिहास को लीला काव्यों में आज से भगवान राम की कथा को साढ़े छः से सा हजार सात हजार वर्ष के पूर्व हमने लीला काव्य में डाला था जो कि विशुद्ध इतिहास है साढ़े लाख वर्ष पुराना और ये वासुदेव श्री कृष्ण के कहने पर किया गया था कि जिससे बच्चों को हम अपने आराध्य का रूप भी दे पाएं तो रहस्य लीलाओं में उनके ही जीवन के क्षणों को मांझ करके उन्हें दिखाएं और वो राम भजे नहीं राम बन जाए और जब वासुदेव का भी गोलोक में भगवान का वास हो गया तो वे व्यास ने श्री कृष्ण को भी लीला काव्यों में ढाल दिया कथाओं को इतिहास को लीला काव्यों की करवट दे दी हम उसी कथा में कंस बहुत दुखी है पूतना मारी गई तिरण मारे गए शक्तासुर मारा गया और अब अघासुर भी जाता रहा अगमाने पाप अज्ञान अंधकार हम सब में बैठे हैं ये सारे असुर हम इनसे बचे हुए नहीं जब जब मुझमें अज्ञान पाप और अंधकार की मनोवृत्तियां जानती हैं मेरी भक्ति उन ग्वाल बालों की तरह मर जाती है और मैं अगासुर बनके खुद ही अपने भक्ति के स्वभाव को की हत्या करता हूं जैसे अगासुर ने सारे ग्वाल बालों को मार दिया था प्रभु फिर प्रेरित करके सत्संग में लाते हैं तो अगासुर द्वारा मारे गए हमारे जो ये शिशु विचार हैं ग्वाल बाल हैं आत्मा गोविंद की भक्ति के साथ भगवान ने फिर जीवित करते हैं जब आप यहाँ आँखें सत्संग में आते हैं। हाँ लेकिन हम इतने हम इतने ढीठ हो गए माफ़ कीजिएगा बुरा ना मानेगा लेकिन सच है ना ये कि बाहर निकलते ही उन्हीं भावों की हत्या कर देते हैं कि कन्हैया तो मारे मारे ग्वाल बाल सारे मारे अघासुर बनके फिर चल दिए स्वामी जी जिंदगी नौकरी तो ऐसे ही घटती है झूठ बोलते हैं कायरों की बात करते हैं क्यों डरते हो जब तक वो नहीं चाहेगा तू मर नहीं सकता और जब वो चाहेगा सारी दौलत तुझे बचा नहीं सकते मरना ही पड़ेगा तुम्हारी किए पत्ता नहीं हिलता उसी में झूमता है सचराचर दिशाएं सारी फिर भी दंग के अंधे पागलों से जीते हो तो। तुम और सारे सही अपने को ही लगाते हैं। मारा गया असु कंस है हताश और गोपाल के धाम में चारों तरफ वृंदावन में हर जय जय कार हो रही है गोविंद की सब बड़े प्रसन्न हैं कि कोई भी अशोक कन्हैया का, का कुछ नहीं बिगाड़ पाता उसे मरना ही पड़ता है अस्थि और प्राप्ति जो कंस की पत्नियां है मोहंत मन तुम्हारा कंस है अस्थि ये मेरा है खबरदार किसी की यह जुर्रत हो जो छू के दिखाए हैं? है? मैं न मारता किसी और ये और मिल जाए उसका भी पार कर ला हूं ये प्राप्ति है तुम्हारे मन की यही दो पत्निया हैं, और जरा सन जीण कर रही तुम्हारी जीवन की संधियों को उम्र जा रही बनके के बेभस पिशाज खुद ही अपनी उम्र खाए जाते हो जरा संत के भरमाए हो और अपने जीवन का एक क्षण भी पढ़ना नहीं चाहते हो तो प्रगला गया बोला वो भी छोटा सा है और उसने इतने बद कर डाले वो तो मुझे मिटाके रख देगा गोविंद कंस बहुत आताश है कि उसका काल महाभयंकर है और उसे मरना पड़ेगा वो सोचता था वो कितनों को मार चुका है कितनों के घर लूट चुका है तो क्या उसको भी मारना पड़ेगा अब हम लोग भी तो यही सोचते हाद रहता है। एक एक करके रावण के सारे मरते रहे लेकिन रावण को यकीन था कि वो भी मारा जाएगा होता तो संधि ना कर लेता <laughs> हम भी नहीं मानेंगे चाहे जितने सत्संग सुना दो स्वामी जी हम ना सुधरने वाले तो उन्होंने कहा डरो मत तुम्हारे पास सेना है असुरों की असुर माने सुरत्व से हीन गंदे विचार जिनको बड़ी प्यार से समेटे पड़े हो भगवान छोड़ दें जब तब छोड़ दें दंभ कैसे छोड़ नारायण में नहीं बैठ सकते पाप मूर्ति बनने में हमें कोई आपत्ति नहीं सरल होना हमें बहुत बुरा लगता है सरलता तो बहुत घटिया चीज है है ना <laughs> गोविंद तो बोले बकासुर को भेजो। अब नया आसुर चल दिया कन्हैया को ने बक का अर्थ लिखो लो पहले आसुर का मजा ही नहीं आएगा क्योंकि बैठा तो तुम्हारे भीतर है खोजोगे तो भी नहीं मिलेगा बक माने छल कपट दम और ढोंग और बगुला मनोवृत्ति तुम्हारी आंख मींच कर ध्यान लगावे तुरंत तपस्या का फल पावे क्यों भाई साधु या कोई कंगला अरे बोले कहा ये तो बगुला है वो भी आंख नीचे खड़ा रहता एक टंग मछली आई तो गप से पकड़ी यही भक्ति है तुम्हारी कहा बकासुर को भेजो ये एक और मनोवृत्ति है जिसको तुम बड़े प्यार से जीते हो इस मनोवृत्ति को नहीं छोड़ सकते वो संसार छूट जाए अपने छूट जाए लेकिन बकासुर न जाए बक माने छल कपट दम और ठोंग आ इसमें तो क्या रस है इसीलिए तो छूटता नहीं है और बकासुर बगुला बन के आ गया देखो इन कथाओं में मैं बच्चों को क्या पढ़ा रहा हूं और आज तुम कहते हो तुम बड़े समझदार हो और क्या पढ़ पाते हो उन छोटे बच्चों की जितनी भी मानसिकता है तुम्हारे पास कालोगे अघासुर मारियो बकासुर मारियो जय जय गोपाल क्या मतलब अरे जानो अगासुर तुम्हारे में बकासुर तुम्हारे में और मारना है तुमको भगवान मार के दिखा रहे हैं मेरी राह आना है तो तू भी अपनी जिंदगी के बकासुर को मार बोले नहीं वो तो बहुत प्यारा है उसे तो कैसे मार दे बकासुर है और उसने बगले का रूप भरा अब वो सब तड़ग में बैठा है कि जितने ग्वाल वाल मिले सब खा जाओ उसी में तो एक कन्हैया हूं तो जब भगवान ने देखा मैं कथा का विस्तार न करके तत्व में ही रहूंगा यही हम लोगों ने तय किया है क्यों कथाएं तो कथावाचक आपको सुनाएंगे और आप रस लेकर ले सुनेंगे मैं तत्व में रहूं हाँ शायद आप अपनी जिंदगी का एक कोई एक भी बकासुर मारेगा तो मेरा सत्संग धन्य हो जाएगा तो बकासुर आया और उसने जब कन्हैया को देखा तो उसने चाह वो खा ले कि नहीं है को और गोविंद ने भी चाहा कि आगे बढ़े और खाए और वो खा गया और भगवान ने जो देह का विस्तार किया तो फगा खुद चिथड़े होकर के फूट गया चारों तरफ फैल गया क्योंकि इस मनोवृत्ति को बाहर से कोई मार नहीं पाएगा तुम्हें अंतर्मुखी होकर पूरी मजबूती के साथ अपने मन में बैठे इस बकासुर को बकासुर में प्रवेश करके मारना होगा कृष्ण संकल्प से कृष्ण भक्ति से कि चाहे परिस्थितियां इधर की उधर हो जाएं मेरा सब कुछ क्यों ना चला जाए मैं छल कपट दम और ढोंग को मन से मारता हूं के भीतर प्रवेश करके नहीं कि परिस्थितियों ने मजबूर किया और फिर बकासुर के भाई बकासुर मेरी माई फिर वही शुरू होगी तुम्हें इसे झूठ को अपनी जिंदगी से बेदखल करना होगा इस दंभ को झूठ को और कपट को हटाना होगा और इस कपट को पढ़ने के लिए बकासुर के पेट में जाना होगा एक उदाहरण देता हूं महाभारत युद्ध चल रहा है देखो बकासुर कहां कहां है और कैसे कैसे हम इससे भ्रम खा जाते हैं द्रोणाचार्य विकराल हो गया है और वो पांडवों की सेना को गाजर मूली की तरह काट रहा है। ने कहा लगता है कन्हैया आज द्रोणाचार्य हम सबको भी मार देगा देखो हमारी सेनाओं को किस बेदर्दी से काट रहा है ये तो विकराल हो गया है तो अगर आपको लगता है कि द्रोणाचार्य आपकी सेनाओं को मार रहा है तो आगे बढ़कर के कहो अश्वत्थामा तो बोले ये तो झूठ है बोले अच्छा तो मत कहो तुम सत्यवादी मत फिर सेनाएं कटती है तो कटे बाकी भाइयों ने भी समझाया भीम ने कहा कि मैं अश्वत्थामा हाथी को मार देता हूं भगवत के शत्रु राजा के अब हम चिल्लाएंगे तो जब द्रोण कहे तो आप कह देना अश्वत्थामा हथो नरो नहीं तो सेना है तो आज सारी कट जाएंगे तो राजी हो गए राजी हो गए। भगवत के हाथी को मार दिया भीम ने और बड़ी जोर से चिल्लाया अश्वत्थामा हथो द्रोण तो ने सुना तो कांप उठे अश्वत्थामा बेटा है उनका उन्होंने संकल्प ले रखा है कि अगर मेरे बेटे का वध हो गया तो मैं वहीं अस्त्र शस्त्र डाल दूंगा फिर नहीं रूंगा तो उनका तू झूठा परले सिरे का पेटू, मैं तेरी बात ना मानता युधिष्ठिर कहेगा तो मान लूंगा कहा युधिष्ठिर तुम बताओ तो युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा हथु नरोजर तू जब उनका अश्वत्था हथो इन्होंने ढोल मजीरे नगाड़े बजा दिए द्रोणाचार्य ने हथियार डाल दिए वो मारा गया तो पांच अंगुल ऊपर जो रथ चल रहा था युधिष्ठिर का वो जमीन पे आ गया तो कहने लगे नीति पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव देखिए मैंने झूठ बोला तो मेरा रथ जमीन पे आ गया तो उनका कौन सा झूठ युद्धि कौन सा झूठ कल जो मैंने कहा था अश्वथ थामा हथो बोले वो झूठ कहा था ये जो तुमने बाद में मुखोटा लगाया नरो वाकुंजरो इसके कारण रथ जमीन पे आया ये रिश्ते झूठे तो तुम पहले से थे सत्यवादी होना तो तुम्हारा दम्ब था इस बकासुर को पकड़ना इतना आसान नहीं होता कहा कि जब तुम में इतना असत्य मौजूद था सत्यवादी कि अश्वत्थामा मेरी सेना मार रहा है द्रोणाचार्य मेरी सेना को मार रहा है जब इतना असत्य तुम में था तो उतने असत्य का संभाषण भी संभवता धर्म मान लेता क्योंकि यदि तुम सत्यवादी होते तो तुम कहते नारायण ये क्या कर रहे हो बन के और अपने ही रूप पांडवों के सब मिटाए जा रहे हो हरूर तो आप तो जब इतना झूठ था ये सच नहीं था तो बकासुर तो वहां भी बैठा हुआ था बोलो तो इसलिए बकासुर को बाहर से कोई मार नहीं सकता है इसे अंतिम रूप से भीतर इस में प्रवेश करके और इसकी हर स्तर इस से इसको मिटाना होता है खाली सत्यवादी का दंभ नहीं भरना होता जीवन की हर राह में श्री हरि को जो अर्पित हो गया वही सत्यवादी है जो नियमित धर्म जी रहा है वही सत्यवादी है बाकियों का सच भी अश्वथामा हतु तो हू नरोजरो वाला है बकासुर मरा नहीं बकासुर जी रहा हमने कहा अब मरीज हमारे सामने मर रहा है एक डॉक्टर की अब वो कहता है डॉक्टर साहब क्या मैं मर जाऊंगा तो डॉक्टर क्या कहेगा हाँ सचमुच तू मर जाएगा कहेगा क्या है हाँ? वो जैसे टेलीविजन पे वो न्यूज पढ़ती हैं फलाने नहीं रहे हंसते हुए बताती हैं उनकी मौत हो तो क्या डॉक्टर भी यही करेगा डॉक्टर जानता है कि मरीज नहीं बचेगा क्या कह देगा कि वो नहीं बचेगा तो सो ये तो कहेंगे चिंता ना कर सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा तुझी जाएगा पता है कि दो मिनट में मरने वाला है तो भी उसे मौत का भय क्यों दें ये कौन सा सच है इसलिए को बड़ी सूक्ष्मता से जानना होता है वो झूठ जिसमें मेरा कोई लोग लालच नहीं वो झूठ जिसमें किसी का कोई बुरा नहीं हो रहा उसे झूठ नहीं कहते किसी प्रकार से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष झूठ में लिप्तता का भाव है जब तक लिप्तता नहीं है तब तक झूठ झूठ नहीं होता है लेकिन जब आप इसलिए झूठ बोल रहे हैं कि आपका भला हो जाए, दूसरे का बुरा यह निश्चित रूप से बकास हो गए लेकिन जिसमें न किसी का कोई भला ना बुरा है और परिस्थितियों से आप बचना चाहते हैं व्यर्थ की तो वहां कोई झूठ झूठ नहीं होता है लेकिन हम बहानेबाजी के लिए उसी को पकड़ के बैठ जाते हैं और अपना बकासुर भूल जाते हैं और चमत्कार कोई धर्म नहीं होते चमत्कार तो प्रभु के यहां होते हैं कि मट्टी मनुष्य बन जाती है अब इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता और अक्सर चमत्कारों के पीछे हम भागने लगते हैं जहां चमत्कार है वहीं ठगी है मत भूलना इस बात को क्योंकि प्रभु की राह में सरलता और सहजता है उसकी दया कृपा से जो हो हो वरना चमत्कार और तांत्रिकों के पीछे आपने तो कितनी उम्र खाई है अपने उस हर चमत्कार के पीछे झूठ फरेप पाप बकासुर होता है इस बकासुर को पहचानना अति दुर्लभ है No. हमें भी अपनी जिंदगी के बकासुर मारने हैं क्योंकि तो बकासुर ही हमारी मरमाहत पीड़ा है जब मेरे मन में यह दम आता है कि झूठ के साथ मैं सहजता से जी लेता हूं तभी मैं पाप की ओर प्रवृत्त होता हूं और मेरी प्रवृत्तियां उधर को छुपती हैं कि सरल रास्ता है मैं भूल जाता हूं कि रास्ता सरल नहीं था बड़ी सड़क से होके जाने में बहुत टाइम लगेगा इधर से चलो थोड़ा सा घूर पड़ता है तो कपड़ा मुंह पे रख लेंगे आप भूल गए कि आप शरीर से भी तो सांस लेते हैं हर मुसाम से रोम रोम से तो बीमारी कैसे नहीं घुसेगी तो वो छोटा रास्ता कितना बिहड़ है यह आपको आगे वक्त बताएगा इसलिए कहते हैं झूठ का कपट का छल का दिखावे का कभी आचरण मत करना क्योंकि तो इनके पंजों में फंस गया जीव फिर कोई भक्ति नहीं कर पाता और इनके पंजों को कभी सहलाना मत ने कभी छूट नहीं पाओगे जो अपनी कमजोरियों को छिपाता है उसकी वही गति है जैसे किसी ने मट्टी में बीज डाल दिए तब तो, तो फसल और बड़ी आएगी ना तो उसका झूठ कपट मनोवृत्तियां और अधिक भयानक होंगी हमेशा याद रखो इस बात को इसलिए भक्ति की कथा कहीं नहीं होगी भक्ति का आरंभ भी नहीं होगा पहले असुर लीलाएं होंगी कृष्ण की कथा में है ना श्री राम की कथा में सब कथा होगी। क्योंकि जब तक ये असुर मनोवृत्तियां नहीं जाएंगी तुम विषया शक्ति को ही भक्ति बताओगे पाप को ही अमृत बोलोगे क्योंकि तो तुम्हारी बुद्धि निर्णायक है ही नहीं वो तो महाआसक्त बुद्धि है और आसक्त व्यक्ति निर्णय नहीं दे सकता एक उदाहरण देता हूं कोर्ट में एक मुकदमा पेश है अदालत में जज है और दो वकील हैं एक वादी का है दूसरा प्रतिवादी का है ये दोनों वकील जज से ज्यादा पढ़े लिखे भी हो सकते हैं और इनको ज्यादा अनुभव भी हो सकता है लेकिन क्या फैसला हम जज से लेंगे या वकीलों से कहेंगे तुम फैसला कर दो बोलो किससे कहोगे हमें कम पढ़े लिखे कम एक्सपीरियंस जज पर ही निर्भर करना पड़ेगा वकीलों से फैसला नहीं ले सकते क्यों तो वो दोनों आसक्त व्यक्ति हैं अपनी अपनी पार्टियों में और ये निष्पक्ष तो चाहे कितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो यदि उसका मन आसक्तियों में है तो वो कभी न्यायाधीश नहीं, नहीं हो सकता कदापि नहीं हो सकता वो अपने को धोखा दे सकता है मैं जो सोचता हूं वही सही है मैं जो करता हूं वही सही है लेकिन वो ना सच होता है ना सही होता है और वो पाप के गड्ढे में दिन ब दिन उतरता चला जाता है और फिर अंतहीन पीड़ाओं को भटकाओं को जाता है उद्धार भी